श्री चैतन्य चेतावली श्री कृष्ण लीला अभिनय नारद जी ने पूछा तुम कौन हो सुप्रभा ने कहा भगवन, हम भगवानी हैं। वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के जा, आप, जा रहे हैं। आप महाराज कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं नारद जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिन किंकर हूँ मेरा नाम नारद है नारद इतना सुनते ही सुप्रभा के साथ सखी ने तथा तो अन्य सभी ने देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम किया गोपी गदाधर नारद जी के चरणों को पकड़कर रोते रोते कहने लगी हे भक्त भयहारी हरी भगवान जिन कृष्ण ने अपना काल काला रंग छिपाकर कर गौरवर्ण धारण कर लिया है उन अपने प्राण प्यारे प्रियतम के प्रेम की अधिकारी मैं कैसे बन सकूंगी यह कहते कहते गोपी गदाधर नारद के पैरों को पकड़कर जोरों के साथ रुदन करने लगी उसके कोमल गोल कपोलों पर से असुरुओं की धारा को बहते देखकर सभी भक्त दर्शक रुदन करने लगे नारद जी गोपी को आश्वासन देते हुए कहने लगे तुम तो श्री कृष्ण की प्राणों से भी प्यारी सहचरी हो तुम ब्रजमंडल के घनश्याम की, की मनमोहनी मयूरी हो तुम्हारे नृत्य को देखकर वे ऊपर रह सकते उसी क्षण नीचे उतर आएंगे तुम तो अपने मनोहर सुखमय नृत्य से मेरे संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो गोपी इतना सुनने पर भी रुदन ही करती रही दूसरी ओर सुप्रभा अपने नृत्य के भावों से नारद के मन को मुदित करने लगी उधर सूत्रधार हरिदास भी सुप्रभा के ताल स्वर में ताल स्वर मिलाते हुए कंधे पर लट्ठ रखकर नृत्य करने लगे वे संपूर्ण आंगन में पागल की तरह घूम घूमकर कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे कृष्ण के भजन बिनु खाओगे क्या पामरे इस पद को गा गा जोरों से नाचने लगे पद गाते गाते आप बीच में रुककर इस दोहे को कहते जाते रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे कृष्ण के भजन विनु खाओगे क्या पावरे गोपी नारद के चरणों को छोड़ती ही नहीं थी सुप्रभा ब्रह्मानंद ने गोपी गदाधर से आग्रहपूर्वक कहा सखी पूजन के लिए बड़ी बेला हो गई सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगे। चलो चलें सुप्रभा की ऐसी बात सुनकर सखी ने नारद जी की चरण वंदना की और उनसे जाने की अनुमति मांगकर कर सुप्रभा के सहित दूसरी ओर चली गई उनके दूसरी ओर चले जाने पर नारद जी अपने ब्रह्मचारी से कहने लगे ब्रह्मचारी चलो हम भी वृंदावन की ही ओर चलें वहीं चलकर श्री कृष्ण भगवान की मनोहर लीलाओं के दर्शन से अपने जन्म को सफल करें जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे चलने लगा घर के भीतर महाप्रभु भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का वेश धारण कर रहे थे उन्होंने अपने सुंदर कमल के समान कोमल युगल चरणों में महावर लगाया उन अरुण रंग के तलवों में महावर की लालिमक का फीकी फीकी सी प्रतीत होने लगी पैरों की उंगलियों में आपने छली और छल्ला पहने खड़ला छड़े और झांझनों के नीचे सुंदर घुंघरू बांधे कमर में करधनी बांधी एक बहुत ही बढ़िया लहंगा पहनी हाथों के उंगलियों में छोटी छोटी छल्ली और अंगूठे में बड़ी बड़ी सी आरसी पहनी गले में मोहन माला पचमनिया हार हमेल तथा अन्य बहुत सी जड़ाऊ और कीमती मालाएं धारण की कानों में कर्ण और बाजुओं में सोने की पहुंची पहने आचार्य बसदेव ने वासुदेव ने बड़ी ही उत्तमता से प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में सीधी मांग निकाली और पीछे से बालों का जुड़ा बांध दिया बालों के जुड़े में मालती चंपा और चमेली आदि के बड़ी ही सजावट के साथ फूल गूद दिए एक सुंदर सी माला जोड़े में खोज दी मांग में बहुत ही बारीकी से सिंदूर भर दिया माथे पर बहुत छोटी सी रोली की एक गोलबिंदी रख दी सुगंधित पान प्रभु के श्री मुख में दे दिया एक बहुत ही पतली कामदार ओढ़नी प्रभु को उड़ा दी गई श्रिंगार करते करते ही प्रभु को रुक्मणी का आवेश हो आया वे श्री कृष्ण के विरह में रुक्मणी भाव से अधीर हो उठे रुक्मणी के पिता की इच्छा थी कि वे अपने अपनी प्यारी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ करें किन्तु उनके बड़े पुत्र रुक्मि ने रुक्मिणी का विवाह शिषपाल के साथ करने का निश्चय किया था इससे रुक्मणी अधीर हो उठी वह मन ही मन श्री कृष्णचंद्र जी को अपना पति बना चुकी थी उसने मन से अपना सर्वस्व भगवान वसुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था वह सोचने लगी हाय वह नराधम शिषपाल कल बारत सजाकर मेरे पिता की राजधानी में आ जाएगा क्या मैं अपने प्राण प्यारे पतिदेव को नहीं पा सकूँगी मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हीं के श्री चरणों में समर्पण कर दिया है वे दीन वत्सल है अचलन शरण है घट घट की जानने वाले हैं क्या उनसे मेरा भाव छिपा होगा वे अवश्य ही जानते होंगे फिर भी उन्हें स्मरण दिलाने को एक विनय की भांति तो पठा ही दू फिर आन आना न आना उनके अधीन रहा या तो इस प्राणहीन शरीर को शिषपाल ले जाएगा या उसे खाली हाथों ही लौटना पड़ेगा प्राण रहते तो मैं उस दुष्ट के साथ कभी न जाऊंगी इस शरीर पर तो उन भगवान वासुदेव का ही अधिकार है जिव शरीर का वे ही उपभोग कर सकते हैं यह सोचकर वह अपने प्राण नाश के लिए प्रेम पाती लिखने को बैठी शुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनमताम ते निर्विश्य कर्ण विवर हरतोंगतापम रूपम दिशा दिशाताम अखिलाभम कई अच्छ्युता विशति चितम औपत्रपम अप, में श्रीमदभागवत हे अच्छु तुम्हारे त्रिभुवन सुंदर स्वरूप की ख्याति मेरे कर्ण गुरो द्वारा हृदय में पहुंच गई है उसने पहुंचते ही मेरे हृदय के सभी प्रकार के तापों को शांत कर दिया है क्योंकि तुम्हारे जगन रूप में और आपके अचिंत गुणों में प्रभाव ही ऐसा है कि वह देखने वालों तथा सुनने वालों के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं हे प्रणत उस ख्याति के ही सुनने से मेरा निर्लज मन तुम्हारे में आशक्त हो उसी तरह से हाथ के नखों के द्वारा रुकमणी के भावावेश में अपने प्यारे श्री कृष्ण को प्रेम पाती से लिखने लगे वे उसी भाव से विलख विलख कर रुदन करने लगे और रोते रोते उन्हीं भावों को प्रकट भी करने लगे कुछ काल के अनंतर वह भाव शांत हुआ बाहर रंगमंच पर अद्वैताचार्य सुप्रभा और गोपी के साथ मधुर भाव की बातें कर रहे थे हरिदास कंधे पर लठ रखकर जागो जागो कहकर घूम रहे थे सभी भक्त प्रेम में विफोर होकर रुदन कर रहे थे इतने में ही जगन रूप को धारण किए हुए प्रभु ने रंग पर प्रवेश किया प्रभु के आगे बड़ाई वेश में नित्यानंद जी थे नित्यानंद जी के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे प्रभु आ रहे थे प्रभु के उस अद्भुत रूप लावणयुक्त स्वरूप को देखकर सभी भक्त चकित हो गए उस समय के प्रभु के रूप का वर्णन करना कवि की प्रतिभा के बाहर की बात है सभी इस बात को भूल गए कि प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है भक्त अपने अपनी भावना के अनुसार उस रूप में पार्वती सीता लक्ष्मी महाकाली तथा रास विहारिणी रस विस्तारणी श्री राधिका जी के दर्शन करने लगे जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के भुवन मोहनी रूप को देखकर कर देव दानों राक्षस सब सब के सब उस रूप के अधीन हो गए थे और देवाधिदेव महादेव जी तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे उसी प्रकार यहाँ भी सभी भक्त विमुग्ध से तो हो ही गए किंतु प्रभु के आशीर्वाद से किसी के हृदय में काम के भाव उत्पन्न नहीं हुए सभी ने उस रूप में स्नेह का अनुभव किया प्रभु लक्ष्मी के भाव में आकर भाव में सुंदर पद गा गाकर मधुर नृत्य करने लगे उस समय प्रभु की आकृति प्रकृति हाव भाव चेष्टा तथा वाणी सभी स्त्रियों की सिही हो गई थी देख कोकिल कुित कमरी कण से बड़े ही भाव में पदों का गान कर रहे थे उनकी भाव भावभंगी में जादू भरा हुआ था उसी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और अपूर्व नृत्य को देखकर चित्र के लिखे से स्तंभित भाव से बैठे हुए थे प्रभु भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे उनके नृत्य की, की मानव गंगा यमुना का प्रवाह सजीव होकर बह रहा हो दोनों भ्रगुटिया ऊपर चढ़ी हुई थी कड़े छड़े झांझन और नुपुरों की झनकार से संपूर्ण रंगमंच झंघ्रसा हो रहा था प्रकृति स्तब्ध थी मानो वायु भी प्रभु के इस अपूर्व नृत्य को देखने के लालच से रुक गया हो भीतर बैठी हुई सभी स्त्रियां विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा निहार रही थीं। उसी समय नित्यानंद जी के भाव को परित्याग करके श्री कृष्ण भाव से क्रंदन करने लगे उनके क्रंदन को सुनकर सभी व्यक्ति व्याकुल हो उठे और लंबी लंबी सासें छोड़ते हुए सबके सब उच्च स्वर से हा गौर हा कृष्ण कहकर रोदन करने लगे सभी के रोदन ध्वनि से चंद्रशेखर का घर गूंजने लगा संपूर्ण दिशाएं रोती हुई मालूम पड़ने लगी। भक्तों को व्याकुल देखकर प्रभु भक्तों के ऊपर प्रकट करने के निमित्त भगवान के सिंहासन पर जा बैठे सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण घर प्रकाश बन गया मानो हजारों सूर्य चंद्र और नक्षत्र एक साथ आकाश में उदय उठे हों भक्तों को भक्तों की आंखों के सामने उस दिव्यालोक के प्रकाश को सहन न करने के कारण चका सा छा गया प्रभु ने भगवान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे हरिदास जी को बुलाया हरिदास जी लट्ठ फेंक कर जल्दी से जगन माता की गोदी के लिए दौड़े प्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया हरिदास महामाया आदिशक्ति की क्रोड़ में बैठकर अपूर्व वात्सल्य सुख का लगे इसके अनंतर क्रमशः सभी भक्तों की बारी आई प्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसा स्वादन कराया और सभी को अपना अप्राप्य स्तनपान कराकर आनंदित और पुलकित कराया इसी प्रकार भक्तों को स्तनपान कराते कराते काल हो गया उस समय भक्तों को सूर्य देव का उदय होना रुझकर सा प्रतीत नहीं हुआ काल होते ही प्रभु ने भगवती भाव का स्वरण किया वे थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और उस वेश को बदल भक्तों के सहित नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे की ओर चले गए चंद्रशेखर का घर प्रभु के चले जाने पर भी तेजोमय ही बना रहा और वह तेज धीरे धीरे सात दिन में जाकर बिल्कुल समाप्त हुआ इस प्रकार प्रभु ने भक्तों के सहित श्रीमद्भागवत की प्राय सभी लीलाओं का अभिनय किया